बोलती कहानियां कार्यक्रम में आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है पुरुषोत्तम पांडे की कहानी सड़क जाम स्वर अनुराग शर्मा का ले बैक जीवन सिंह के दादा अपने गांव के कई साथियों के साथ लगभग 80 साल पहले पिथौरागढ़ के कमस्यार इलाके से भावर आए थे ये लोग लकड़ी चीरने का काम करते थे फिर जंगल साफ होने पर इन्होंने अपनी बस्ती वहीं बसा ली और खेती करने लगे समय में सरकार ने ये ज़मीनें उन्हीं काश्तकारों के नाम कर दी थी गाँवों के अजीब अजीब नामकरण भी हो गए समय बदला पंचायती राज आया तो जीवन सिंह अपने गांव के सभापति बना दिए गए इन तीस चालीस वर्षों में राजनीतिक तो भी, भी अनेक स्रोत निकल आए हालांकि इससे गाँव में आपसी स्पर्धा और दुश्मनियां भी पैदा हुई जीवन सिंह पढ़े लिखे नहीं थे पर इस संचार युग के संसाधनों ने अनायास ही उनको जागरूक बना दिया था उन्होंने अपने इकलौते बेटे कमल सिंह को हाई स्कूल तक पढ़ाया तथा अपने अनुभवों के राजनीतिक गुर सिखाते रहे। हल्द्वानी की खबरें जानते सुनते हुए कमल जान गया था कि सुर्खियों में आने के लिए सड़क जाम करने का टोटका बड़ा कारगर है जीवन सिंह ने भी इसे नेतागिरी का शॉर्टकट समझते हुए बेटे पर कोई लगाम नहीं लगाई कमल आए दिन हाईवे पर छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के बहाने वाहनों को रोककर जाम की स्थिति पैदा करने लगा कुकिंग गैस की सप्लाई में विलंब हो नल नलकूप पर बिजली का पंप फूंकने का मामला हो गांव के किसी व्यक्ति के साथ सड़क हादसा हो जाए या राशन चीनी की दुकान में वितरण व्यवस्था में देरी हो जाए कमल सक्रिय होकर सड़क जाम करने में देर नहीं करता था आलम यह हो गया कि जहां कहीं खुराफात की बात हो कमल का फोटो निकलकर स्थानीय अखबारों में आने लगा प्रशासन उसकी खुराफातों से बहुत परेशान रहा क्योंकि हाईवे जाम करने की बीमारी से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी इस बात पर बहुत आलोचनाएं हो रही थी लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की डाट डपट काम नहीं कर रही थी उधर जीवन सिंह बेटे की इस प्रगति पर खुश होते रहते और लोगों को कहते नहीं थकते थे मेरा बेटा इस इलाके का विधायक बनने लायक है कमल को राजनीति में फिट करने के लिए उत्तराखंड राज्य बनते ही उन्होंने उसे भाजपा में शामिल होने की सलाह दी और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो पाला बदलने को भी कह दिया जीवन सिंह का मानना था कि सत्ता सुख भोगने के लिए सत्ता नशी पार्टी के साथ जुड़ा रहना फायदेमंद होता है प्रकृति अपना सामंजस्य बनाए रखती है हर दिन एक सा नहीं रहता एक दिन अचानक जीवन सिंह को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वे बेहोश हो गए उनको हल्द्वानी के एक नामी अस्पताल में शिफ्ट किया गया जहां आईसीयू में रखा गया तीन दिनों तक हाथ पाओ में हरकत ना होने पर नेता कमल अपने स्वभाव के अनुसार डॉक्टरों को हड़काने लगा तो अपनी खाल बचाने के लिए उन्होंने आनंद फानन में जीवन सिंह को बरेली के अस्पताल को रेफर कर दिया एम्बुलेंस में चार साथियों के साथ कमल अपने पिता को लेकर चिंता होकर चल पड़ा किछा भट्टा और बहेड़ी के बीच कोई वाहन दुर्घटना होने के कारण स्थानीय लोगों ने हुल्लड़ किया हुआ था लंबा जाम लगा हुआ था कई घंटों तक फंसे रहने के दौरान कमल ने जाम खुलवाने के लिए हंगामा करने वालों व वा पुलिस वालों के बड़े निहोरे किए एम्बुलेंस ऐसी जगह फंसी थी जहाँ से आगे या पीछे कहीं निकला नहीं जा सकता था और उस बीच दुर्भाग्य ये रहा कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस चुक गई नतीजा जीवन सिंह ने वहीं दम तोड़ दिया कमल अपने मृत पिता की लाश पर खूब रोया जाम लगाने वालों को गालियां देता रहा आज उसकी समझ में आया था कि सड़क जाम करना कितना बड़ा गैर जिम्मेदाराना कृत्य है